शुक्राम अथ षिंगु अजंतुलिंग षलिंगेश पुलिंगलिंग नपुंसक तीन लिंग है किंतु अजंत और हलंत दो प्रकार होने से तीन तीन छ हो जाएगा षलिंगेश अजंतुल्लिंग हलंत पुलिंग इस प्रकार अजंत तिलिंग हलंत तिलिंग तो ऐसे हो जाएगा छेलिंग अजंत आजन्त पुिंगा अजंताश्च ते पुलिंगाश्चा शब्दा होता अच अंतो यशा ते अजंता जिन शब्द के अंत में अच हो अच है अई उलि श्ररवण अच है प्रत्याह को ज हो गया किस सूत्र से झलाम जसंत पद संज्ञा है पदांत में तो होगा पद संज्ञा है तब तो झलाम तो होगा समास होने से डूप हो गया अच अंतो ये शाम समास है ना अच सुअत सु ऐसे बहुबरी समास है अजंत अंतर्वतनी विवृत्ति कहते प्रत्यलोप तो हो गया सुपो धातु प्रातिपदिक हो प्रातिपदिक संज्ञा होती समास की कृतधित समास प्रातिपदिक संज्ञा होने पर उसके अवयव सुप का लोप हो जाता है सूत्र क्या सुप था तो लोप होने पर अजंत अच्छ क्या कि सूत था लोप हुआ तो पद संज्ञा होने से चो जलाम हुआ जैसे जलाम जसंत हुआ इसे चोह को लगना चाहिए पद संज्ञा है ना चोकु लग तो क्या हो जाएगा चोकु लगने के लिए पर में झल चाहिए अरे पदांत तो नहीं चाहिए झल पर हो अथवा पदांत तो हो पदांत तो होने पर चोकु लगता है देखो कहीं यदि संशय होता है तो पुस्तक पास में लगना चाहिए उप देश जनुनाशिक उकालो कालो झ्रस् दीर्घ पुलत अल्पाच तरम ऐसे कितने स्थान में चौकू नहीं किया गया स्पष्टता के लिए नहीं तो उपदेश जनुनाशिक गणुनासिक होना चाहिए उपदेश गणुनाशिका ऊका लो झ्रस्व उ का लो घृस्व ज गु हो जाएगा स्पष्टता के लिए चौकू नहीं लगाया या कहीं कहीं कहीं वहाँ पदसंज्ञा करेंगे जस्तो करने के लिए पद संज्ञा और कुत्तों करने के लिए भ हो जाएगी तो पद नहीं उनसे कुत्त तो नहीं हुआ स्पष्टता के लिए पुलिंग है पुमांश पुमान, पुमान लिंग ये शाम शब्द न पुस लिंग है पुंस के सकार के लो का तो लोप हो जाएगा संयंत्र अग्रलिंग मकार के अनुसार करने के सूत्र को पदान्त में हो तो पदांत है अनुसार सही ही प्रसन्न कर ल हो गया अनुना से लुलिंग अजंत पुलिंग के अजंत पुलिंग कौन है शब्द अजंत पुलिंग शब्द पहले शब्द से प्रातिपदिक से विभतिक उत्पत्ति होती है जैसे राम राम एक प्रकृति राम है आगे विभक्ति सु सुमिल करके राम बनता है इसको कहते प्रातिपदिकम राम शब्द को ये संज्ञा करने वाले सूत्र आगे अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक धातुं प्रत्ययं प्रत्या च वर्जय्वा अर्थव शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञ सतने पद है सूत्र में है अर्थवध एक आधा तो प्रत्यय बाकी सर सरल चार पद है अर्थवध कौन होगा शब्द स्वूप अर्थ बाले अर्थ अस्ती अर्थवत् शब्द स्वरूप प्रातिपदीक प्रातिपद संज्ञा हो किंतु अधातु होना चाहिए धातु नहीं धातु भिन्न और प्रत्यय भिन्न धातु वर्जय प्रत्यय यदि आए प्रत्ययग्रहण तदंतग्रहण में प्रत्यय गहन से प्रत्यन्त तो होता है तो प्रत्यय शब्द प्रत्यांत ले लेंगे तो दो प्रत्यय चाहिए अप्रत्यय में दो बार प्रत्ययपति प्रत्य की आवृत्ति करके एक प्रत्यय पर और एक प्रत्यांत पर प्रत्ययम प्रत्यक्ष वर्जयित प्रत्यय की प्रातिवेदी संज्ञा होगी सु औस की प्रातिवेदी संज्ञा होती है नहीं प्रत्यन्त की प्रातिवेदी प्रत्य प्रत्य संज्ञा होगी नहीं ये सत्र से प्रत्यंत की प्रातिविधित संज्ञा नहीं होगी नहीं तो रामेशु रामस्य से इसकी प्रातिविधिया संज्ञा हो जाए हरीशु प्रतिविध संज्ञा है हरीशु प्रतिविध संज्ञा नहीं होती हरिभ्याम की प्रतिविधित संज्ञा हो जाए अर्थव सदस्य प्रत्यय की नहीं संज्ञा प्रत्यन्त की नहीं होगी तो फिर कर्ता धर्ता इसकी प्रातिव्य कैसे कर्त्री कर्त्री की प्रातिव्य संख्या होती है तब तो कर्ता बनता है धात्री की प्राथमसे धाता बनता है तो प्रत्यंत है नहीं कृदंत तधितांत प्रत्यंत प्रत्यय प्र, ना नहीं कृदंत जो होगा प्रत्यन्त होगा तद्धितांत होगा तो प्रत्यंत होगा उसकी प्रातः होगी प्रत्य, को छोड़ करके इसके लिए अलग सूत्र कृत्यधित सूत्र आगे सूत्र है अर्थवधात सूत्र से प्रत्यय की प्रात संज्ञा होगी प्रत्यंत की नहीं होगी इसके लिए अलग सूत्र कृत्यधित समाशाच कृत तधितासाच तथा कृत तद्धित और समस कृत होता है प्रत्यय कृत संज्ञा किस सूत्र से होती क्या सूत्र है कृत्ति कृदति कृत अतिंग तद्धित सूत्र है कृति प्रत्यय है या नहीं कृति प्रत्यय है क्या कैसे पता चलता है अंदाज से बोल दो कृति औ जस में आता है तो प्रत्यय कैसे होगा कृति प्रत्यय है या नहीं कैसे पता चलेगा कैसे मालूम होगा प्रत्यय सूत्र का कहाँ देखा है प्रत्यय सूत्र कहाँ है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम यहाँ से चलेगा तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय तीनों अध्याय में है जितने सब विधान किया जाएंगे सब प्रत्यय प्रत्यय की अनुभूति प्रत्यय अध्याय तीन है तृतीय चतुर्थ पंचम उसके अंदर क्रिद है तद ही है ऐसे प्रत्यय है प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण हम कृत कहेंगे कृदंत रहना तदित कहेंगे तो तथितांत लेना असमास है यानी कि तथा सी तथा मत संज्ञा हो प्रातिदी संज्ञा है आगे सूत्र किसको याद है क्या किसको याद है आ, जैसे सूत्र इसे बोल सकते हो ना ये अलग अलग करके कौन हाँ बोलो जल्दी बोल से गलती हो तो कोई पता नहीं पकड़ नहीं सकता है, है? सऊ क्या सऊ सऊ बोलते हो अब वह नहीं वे क्या नहीं है सऊदे को वह है नहीं नहीं जस नहीं सौ जस औस्या इसमें ये सबको याद है ना इति सु आम इति प्रथमा बोलो सबूट द्वितीय टाभ इति तृतीय इति चतुर्थी वसीभ्या सुप सप्तमी शूत्रकेशौजसमु छाभ्याेभ्याभ्या साम ये इनकी सु औस इनकी क्या प्रथमा द्वितीया तृतीया जो कही गई प्रथमा द्वितीया तृतीया संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र नहीं है यहाँ कह दिया सु औस इति प्रथमा जो आगे आएगा प्रथमा आदि विभिद विधान करने के लिए ये प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है पहले इसे प्राचीन आचार्य प्रयोग करते थे उसको लेकर के कह दिया सु औ प्रथमा इसके लिए कोई पाणीनी पानि, सूत्र नहीं सुजस को प्रथमा कहने के लिए आम औस को द्वितीय कहने के लिए कोई सूत्र नहीं है प्राचीन व्याकरण का व्यवहार इसे था इसे कहा गया ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य पहले प्रत्यय अध्याय का चलता है अधिकार परस्य का भी अधिकार प्रत्यय के आगे परस जो प्रत्यय का विधान किया जाएगा जिससे उससे परमय होता है प्रत्यय प्रकृति में परमय होता है प्रकृति के परमय प्रत्यय होगा इसी अधिकार के अंतर्गत तृतीय अध्याय पूरा हो गया आगे चतुर्थ अध्याय तृतीय अध्याय में सब धातु कृदंत सब आजेंगे चतुर्थ अध्याय जो स्वरुभा वो हंग्या प्रातिपदिका आया गियत से आबंत से प्रातिपद से प्रत्ययेंगे उसे अमी गियंताबंता प्रातिपदिका चरे स्वादेय प्रत्यय एवं प्रातिपदिकात का पर सूत्र स्वज समष्टाभ्याम प्रथम है प्रत्यय परस तृतीय अध्याय प्रथम से शुरू हो गया तीनों अध्याय में इन दोनों के अधिकार है इसी दोनों सूत्रों के अधिकार में ही ये सूत्र पहले ग्या प्रातिपदिकात आया उसका स्वज सम आया इसको मिला करके अर्थ क्या है ज्ञानता आभंताद गी आ प्रातिपदिकात है प्रत्यय आपे प्रत्यय प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहण गियंत आवंत प्रातिपीक से, से परे परे कहाँ छाया परछ सूत्र काौजसा या सूत्र में अत्य प्रत्यय का स्वादय प्रत्यय स्यु सुप सुपस्त्री <ास्या> तीण वचनानेकस एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी स्यू हीण त्रिणि वचना तीन तीन मिलकर के क्रमशः एक स एक, एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी सु एक वचन है और दिवचन जस बहुवचन संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है बहुवचन संज्ञा करेगा बहुवचन संज्ञा करने वाला सुपा है और वचन संज्ञा करने वाले यही सूत्र बहुत सुचन है ये सूत्र संज्ञा करता है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी हो, सी तान्यकवचन द्विवचन बहुवचन एक सह तिंग त्रीणी आया आजा आ गया स्मृति जो सर उत्तराध जो प्रारंभ होगा तान एक वचन द्विवचन बहुवचन आय एक ये सूत्र है तिंगस त्रिणि त्रीणी प्रथम आगे तान एक वचन दिवचन बहुवचन एक स एक चार एक सौ दो है उसके पर है सुप एक स जैसे पहला आ गया तान एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक सुप सुप भी तीन तीन एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने के लिए सुपह भी है और तान एक वचन द्विवचन बहुवचना एक सौ भी है प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र मालूम है प्रथम संज्ञा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष संज्ञा तीन तिंग से सार तिंग प्रथमा त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम आगे आएगा तिंग स्त्री त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम क्या संख्या करेगा प्रथम संख्या मध्यम संख्या उत्तम संख्या करेगा रस संख्या करने वाली क्या सूत्र मध्यम संख्या करने वाले सूत्र मान लो तिंग स्त्री क्या तिंग ध्यान रखना नहीं तो कोई पूछ देगा मध्यम संज्ञा करने वाले क्या नहीं आएगा बड़े बाकी व्याकरण पढ़ लिया उत्तम संज्ञा करने वाले क्या है सिर में कुछलाट हो जाएगा ह्रस्व संज्ञा करने वाले क्या है बड़े कठिन हो जाता है कभी कभी गुरु संज्ञा करने वाले कोई है क्या गुरु और हाँ एक, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी अभी सूप में कितने आते हैं एक ही आते हैं एक वचन कितने होंगे सात होंगे और द्विवचन सात द्वेकोर द्विवचने कवचने दौ च एक द्विये कऊ तयो हो द्विय कयोर द्वंद्व समास हो गया द्विवचनम से एक वचनम जीते दिवचन ही कवचन ये भी द्वंद्व समास है न पुन ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानी द्विवचनम और एक मिलकर मिल के द्विवचन ही कवचन है द्विवचन है द्वे कयो हो द्व और एक मिलकर के दो और एक मिलेंगे तो कितने होगा तीन बहुत है या दो है या एक है तीन बहुत है या दो है बहुस बहुवचनम होना चाहिए आगे आएगा ना बहुस बहुवचनम दो और एक मिलकर तीन हो गए तो द्वे क्यों हो द्विवचन क्या क्या होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए द्वे केसु कहना चाहिए बहुसु बहुवचन है ना रामेशु त्रिशु तीन हो तो बहुवचन होता है त्रिसु द्विवचन होता है त्रिशब्द क्या कि औ आएगा या आएगा बहुवचन होता है द्वी और एक मिलकर तीन होने से बहुवचन होना था दि प्रयोग किया गया पानी ने भर से यहाँ द्विवचन प्रयोग किया द्विवचन प्रयोग कैसे होगा वो तो तीन ही हो गया तीन होने से क्या करना तीन बालक जा रहे हैं तो बा, बालको ग्रयोग होगा या बालक कहा तीन जाएंगे, जाएंगे? क्या होगा बालक कहा पर प्रकार दो एक तीन हो गया तो दो द्विवचन कैसे होगा क्या होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए यहां द्विवचन जो किया है द्वीकार अर्थ द्वित्वम एक कार्य एकत्वम एक द्वित्वम और एकत्वम एक द्वित्व कितने है और एकत्वम कितने मिलकर कितने हुआ तो द्विवचन हो गया द्वित्व के लिए द्वि शब्द एकत्व के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया तो अत्योग करने के लिए सूत्र आगे आएगा क्या सूत्र आएगा क्या तस्य तस्वतलो भाव अर्थ में त्वतल प्रत्यय होता है द्वित से द्वित्व एक से होगा एकत्व त्वप्रत्यय तो। करने पर जो अर्थ होता है प्रत्यय करने पर जो अर्थ होता है प्रत्यय के बिना भी उसी अर्थ में शब्द प्रयोग होता है भावार्थ की विवक्षा करेंगे भाव अर्थ करने पर प्रत्यय होना चाहिए त्वप्रत्यय नहीं होकर भी कहीं कहीं ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ त्व प्रत्यय करने पर जो अर्थ वही होता है उसी का ज्ञापक ये सूत्र द्विय कयूर द्विवचन एक वचन यहाँ पानी निमहर्षि द्वित्व एक कहना चाहिए था द्वित्व एक त्वर द्विवचन एक कहना चाहिए था किन्दु द्वित्व एक कर नहीं करके द्विये कर कर कयूर कहा है ये सूत्र के अनुसार बहुस बहुवचन तो द्वे केश होना चाहिए था द्वि कोई कहने का अभिप्राय यहाँ द्वितार्थ द्वित्व एक एक अर्थ एकत्वम तो, तो प्रत्यय करने पर जो अर्थ आता है उसी अर्थ में द्वित्य के अर्थ में द्वि शब्द प्रयोग किया गया है त्वप्रत्यय नहीं करके एकत्व के अर्थ में एक शब्द प्रयोग किया गया तो कहीं कहीं भावार्थ का प्रत्यय नहीं करने पर भी वो अर्थ विवक्षित होता है इसका ये ज्ञापक आगे समझ में आएगा बहुत स्थान में त्वप्रत्यय नहीं रहेगा किंतु उसका अर्थ करने अर्थ करना पड़ेगा त्वप्रत्यय लगा करके तर्क संग्रह में स्थान आता है साध्य व्यापकत्व तो सति साधना व्यापकत्व तो उपाधि कहा गया उपाधि नहीं उपाधि तो अर्थ है उपाधि कहेंगे तो ठीक है नहीं साध्य व्यापकत्व तो सती साधना व्यापकत्वम तो उपाधिर लक्षण उपाधि का लक्षण है ही उपाधि स्वयं नहीं है उपाधि तो आर्द इंजन संयोग नि होता है वो साध्य का व्यापक साधन का अव्यापक उसमें साध्य व्यापकत्व तो, साधना व्यापकत्व तो रहेगा उपाधि में साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व धर्म रहेगा वो धर्म उपाधि नहीं स्वयं आर्ध्य इंजन उपाधि उसमें रहेगा धर्म साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकोत्तम तो उपाधि में उपाधित्व रहेगा त्वप्रत्यय तो नहीं करके उपाधि केवल कहा गया उसका अर्थ उपाधि तो करना पड़ता है तो ये होता है ज्ञापक ये सूत्र भावार्थ प्रत्यय नहीं करके ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है भावार्थ में भाव के अर्थ में जो अर्थ होता है त्वप्रत्यय तो करने पर उसी अर्थ में त्वप्रत्यय तो के बिना भी प्रयोग हो सकता है इसका यह ज्ञापक है वृत्ति में इसलिए दे दिया द्वितीय एकत्व और ए द्वित्व द्विवचनम एकत्व एक वचनम जहाँ द्वित्व होगा द्विवचन एकत्व एकवचन होगा राम शब्द एक बार एक राम है तो दो है एक है एकवचन है या द्विवचन है राम क्या एक वचन आएगा द्विवचन आएगा एक वचन किस सूत्र से द्वे कौर द्विवचन एक वचन एकवचन संख्या किसकी हुई राम की किसकी हुई सु की है सु की एक वचन संज्ञा हुई क्या किस सूत्र से हाँ सुपर सूत्र से सु आगे अम टांगे ये सब एक वचन है तो प्रथमा एक वचन आया सु आ गया राम के आगे सु एकत्व एक से एक वचन सु आया सु आने के बाद सु के उकार संज्ञा किस सूत्र से तत्ज रामस रहेगा शुभंतम शुभ पदम पद संज्ञा होने से पदांत का हो गया स पदांत का स है स रू हो जाएगा रू होने के बाद रेप का विसर्ग होगा क्या सूत्र है खर अवसान खर पर में है अवसान पर में अवसान है विरामो अवसान खर यहां पर में नहीं है तो विराम हो तो विसर्ग होगा विराम शब्द का दो अर्थ होता है इसमें दिया वर्णान अभाव अवसान संज्ञा बोलो यहाँ विराम का अर्थ क्या अभाव अभाव की संज्ञा हुई अवसान संज्ञा अब विरम्य तो अन्य निति विराम करेंगे तो अंतिम वर्ण हो जाएगा तीन नंबर टिप्पणी में देखो यदुच्चारण अंतरम अभ्य तो उत्तर काले वर्णान्तर नोच्चार्य तूर्वोच्चारित अंत वर्ण अवसान संज्ञक ये भाव जिसके उच्चारण के बाद आगे वर्ण उच्चारण नहीं होगा पूर्वोच्चारित अंत अंतिम वर्ण अवसान संज्ञक हो अंतिम वर्ण रामस के आगे स को रेप होगा ये अवसान संज्ञा को हो जाएगा अभा, अभाव को अवसान संज्ञा कर सकते हैं अथवा अंतिम को भी अवसान संज्ञा कर सकते हैं दो प्रकार है मतभेद अभाव को यदि अवसान संज्ञा करेंगे अर्थ करेंगे खर अवसाने और विसर्जनीय सत्र का अर्थ बदल जाएगा खर पर में हो अवसान पर में हो तो पदांतरेप होगा विसर्ग होगा क्या सूत्र खरी अवसानी च खरी का अर्थ क्या क्या, ना पड़े, क्या करना पड़ेगा खर पर रहते और अवसानी का क्या अर्थ करेंगे अवसान पर में रहे तो पदांतर पदांतरेपक विसर्ग होगा यह अवसान पर में है अवसान कौन है राम सर क्या है अभाव या अभाव है अवसान अवसान में अभाव में अभाव अवसान संज्ञा से आता अभाव कैसा है रामस के आगे अभाव है राम र के आगे वर्ण का अभाव है नहीं अभाव है उसको ही अवसान संज्ञा है वो अवसान संज्ञक को क्या अभाव तो अभाव पर में है रामर रामस कहने के बाद आगे वर्ण उच्चारण होता है तो वर्ण का अभाव है तो अभाव पर रहते रामर के रेप को विसर्ग होगा अभाव पर में है जिस पक्ष में अंतिम वर्ण का अवसान संज्ञा करेंगे विरम्यत अनि नहीं विराम विराम अवसानम जिस वर्ण उच्चारण करके विराम करते उसको कहते अवसान विराम यहाँ विराम कौन अवसान कौन हुगा? रामर के रह रेप रेप की यदि अवसान संज्ञा होगी तो खर खर अवसान और विसर्जनीय सूत्र के अर्थ भिन्न प्रकार करना पड़ेगा सप्तमन तो ते खर अवसान ही हो खरी अवसान ही का अर्थ करना पड़ेगा खर पर रहते और अवसान का अर्थ नहीं करना पड़ेगा अभाव पर में रहते अवसान पर में रहते नहीं अवसान में स्थित खर पर में हो और अवसान में स्थित रेप को विसर्ग होगा यह अर्थ करना पड़ेगा अवसान का अर्थ अंतिम वर्ण करेंगे तो ये तो यहाँ अभाव कोई अवसान संज्ञा कही गई ये मतलब ये टिप्पणी में दे दिया अंतिम वर्ण भी अवसान है किंतु अंतिम वर्ण अवसान कहेंगे तो खरवसान सूत्र का अर्थ भेद करना पड़ेगा एक ही सप्तमी खरबसान खर के साथ सत्य मिलेगा तो खर पर रहते अवसान में सत्य मिलेगा तो अर्थ हो जाएगा अवसान में स्थित तो, अवस्थान में स्थित रेप विसर्ग होगा ये अर्थ भेद करना पड़ेगा मूल के अनुसार अब तो अभाव अवसान संज्ञ है रुत्व च विसर्गच रुत्व विसर्ग रुत्व अलग विसर्ग अलग दो है ऋत्व के सूत्र से होगा असर्ग के सूत्र से होगा रुत्व और विसर्ग दो मिलकर के दो प्रथमा द्विवचन है राम बन गया ऋत्व विसर्ग नहीं रुत्व विसर्ग गौ समझिए कभी कहते रुत्व विसर्ग हो गया ऋत्व अलग विसर्ग अलग दो कार्य है ऋत्व करने के लिए सूत्र अलग विसर्ग करने के लिए अलग दोनों मिलकर ऋत्तु विसर्ग गौ राम बन गया दोज दिराम हो दो बालक हो बालक से रामस्य रामस्य राम तो आगे अव तो दो राम के आगे अव बालक बालक उसके आगे अव तो यहाँ सूत्र लगेगा स्वरूपाक विभक्तौक विभक्तौ यानी स्वूपाव दृष्टा षाक शिष्य स्वप्न में एक विभक्त एक विभक्त में समान रूप शब्द दिए उसमें एक रहेगा, एककेगा एकगा मतलब अन्य नहीं रहेंगे। रामस्य रामस्य रामस्य रामस्य रामस्य बालकस्य बालकस्य बालकस्य बालकस्य पांच राम बालक बा तो एक विभूति हो तो उसमें एक बालक शब्द रहेगा आगे आएगा जस दो हो तो कितने बालक रहेगा हैं एक चार हो तो कितने बालक रहेगा एक रहेगा दस हो तो बालक रहे एक रहेगा एक दो हो तो आगे क्या भी होती आएगी और चार हो तो क्या आएगी तीन हो तो जस तीन से आगे सो जस अरे दो हो तो किंतु एक राम शब्द एक बालक शब्द रहा दो नहीं रहेगा घटस घटस घट से घटस कितने कहा चार ही घटे के आगे जस आएगा चार ही घटे के आगे कितने घटे के आगे एक घटे के आगे सरुपाणा में एक, एक हो तो एक ही रहेगा एक एव शिष्य थी और ते नहीं अन्य नहीं रहेगी तो दो राम कहेंगे बाल के दो कहें तो राम राम तो एक राम रहेगा आगे आएगा ओ राम अग्रे औ दिवचन दिवचन औ तो के दिवचन संज्ञा के सूत्र से सुप तो राम है के अग्रे दिवचन का विधान कौन करेगा द्विवचन कर एक वचन दो है राम औ आ गया ओ आने पर राम में अद गुण प्राप्त है उसके बाद करें क्या करचि उसके बाद करे प्रथम पूर्वसवर्ण अक प्रथमा द्वितीय रचि पूर्वसवर्ण दीर्घ एकाश सक प्रथम अकसवर्ण दीर्घ संख्या खेलो एक पूर्व सूत्र है पूर्व कौन है उससे अकह क्या अनुभूति आ गई अब प्रथम हो प्रथमा का दिवोचन में प्रथमयो कर दिया प्रथम यो प्रथमा और द्वितीय दोनों लेने के लिए प्रथम यो कर दिया तभी दिवोचन प्रथमा द्वितीय दोनों लेना प्रथम यो प्रथमा और अची अच पर रहते अक्ष पर प्रथमा द्वितीय के अच रहते यहाँ पहले वहाँ तो पहले के केवल दीर्घ था यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा अक्षर सवर्ण दीर्घ यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा पूर्व वर्ण जो दीर्घ हो जाएगा एकादश दीर्घ एकादश सियाद राम के अगर औ राम अग् ओ दोनों को हटा करके दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए पूर्व स्वर्ण पूर्व पूर्ववर्ण क्या है और दीर्घ होना चाहिए आ होना चाहिए इसको निषेध करेगा नादिची।, नादिची आदिची न पूर्व स्वर्ण दीर्घ नादिची में कितने पद है द्वितीय पद क्या है आदि आद। आगे समझना दो है आदिची न अ बनने के बाद इच पर हो तो नहीं होगा देखो प्रथम पुरुष के दो है ये चार ही उसको निश्चल करता है जो प्रथम पुरुष विधान करता है उसको निश्चल करता है आदिची आद न आदिची न पुरुष दीर्घ आदिची में कितने पद है आदि इतने नहीं आदिच में दो अवर्ण के बाद इच पर हो तो पूर्व स्वर्ण दीर्घा नहीं होगा राम के अग्र अ राम के अंतिम वर्ण क्या है अग्र में अव है अवर्ण इच प्रत्याहार में आएगा इच्छ प्रत्याहार और अच प्रत्याहार में कितने भेद है अच में आएगा इच में और बाकी सब जाएंगे तो औहु पर रहते ईच पर रहते न निषेध हो गया पूर्व दीर्घ नहीं होगा पुरुषनुदीर्घ किस को बाद किया था वृद्धि तो। रचि को अभी उसका निषेध हो गया किसका निषेध हो गया पुरुष दीर्घ का पुरुष प्रथम अभी हो पुर का निषेध हो गया तो क्या लगेगा वृद्धि रेचि वृद्धि रेची लेते रामऊ बन गया वचन हो गया राम हो यदि रामस् राम से राम से दस वास तीन हो दस हो पचास हो बालक आगे क्या भी होती आएगी जस तीन हो तो जस पचास हो जस क्या है? बहुसु बहुवचनम बहुशु बहुत विवक्षाया बहुवचनम सियाद यह सूत्र बहुवचन संज्ञा करेगा बहुवचन संज्ञा करने वाले कोई सूत्र आया ये बहुवचन का विधान करता है संज्ञा नहीं बहुत विवक्षा करेंगे तो बहुत कहने की चाह हो तो बहुत कहने की चाह तो बहुवचन आएगा रामस् रामस् रामस् रामस्य बहुत कहना है तो कितने राम रहे बचेगा क्या सूत्र है सरूपाना मेक शेष एक राम रहा आगे आएगा बहु सुबहवचन सूत्र से क्या आएगा जस जस के सकारी की संज्ञा है कि सूत्र तो से नहीं हर से सकारी गीत संज्ञा प्राप्त है चुट्टू प्रत्यद्यो चुट्टु इतोस्त चुट्टू इतो में कितने पद है दो पदे हैं, हैं दो या एक है या आधा चुस्स चुटु, समास हो गया एक पदे है दो नहीं क्या विभति है हैं, विभूति पूछे द्विवचन है, विभति पहले उतर दिया फिर वचन कहना क्या विभति है औो प्रथमा प्रथमा द्विवचन टू में ऊ दीर्घ कैसे हो गया चू और टू क्या प्रथम है वो चुट्टू चू टू अगर औ आया चुट क्या अगर क्या है औ प्रथम पुरुष लगने के लिए पहले अक चाहिए पहले अक है कौन अक है टू में ऊ है और आगे प्रथमा द्वितीय रचि अस्पर में है कौन है ओ दोनों के मिल करके पूर्व सौन दीर्घ हुआ वो हो गया ऊ उसको नादि से निषेध करेगा नहीं क्यों नहीं करेगा अवर्ण से पर निषेध होगा यहाँ अवर्ण नहीं निषेध नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा हो गया चुट्टू दीर्घ हो गया चुट्टू के आगे वृत्ति में दिया चुट्टू इतो आगे क्या इतो क्या के क्या आ, अर्थ तो नहीं कहना इतो स्तः कोई के कहते स्त चुट्टू इतो स्त चुट्टू में उतो में इ है ऊ क्या के ई रहने पर क्या होना चाहिए एक कोई उनच होना चाहिए हुआ है नहीं एक लगा किसके पुस्तक में क्यों नहीं लगा क्या है प्रगृह संज्ञा हो गई इ दु दे द्विवचनम उन्त द्विवचन है प्रगृह संज्ञा हो गई प्रगृह संज्ञा होने से पृत प्रग्रिया अचिता प्रकृतिभाव हो गया हो ये तो उस जस के जकार गीत संज्ञा किस सूत्र से होगी किस सूत्र से चुट्टू ये प्रत्यय हो तो प्रत्यय है क्या जस हाँ प्रत्याद्यो चुटु विभक्ति सुपतिंगो विभक्ति संज्ञक्ति संज्ञा हो जाती है सुपरतिंग क्या संज्ञा होगी देखो सुप सूत्र पहले एक सौ तीन विभक्ति एक सौ चार उसके पर सूत्र है वो सुप सब एक एक, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी सूप और थिंक दोनों की क्या संज्ञा होती क्या संज्ञा विभक्ति सुप विभूति संज्ञा के सु जस ये विभक्ति है टाभ्याम विष विभूति है गश विभूति है सब विभक्ति तीप तस्जी विभक्ति है हाँ ये सूप और थिंग विभूति संज्ञा विभक्ति होने से क्या हुआ जस की भी विभूति संज्ञा होगी जस विभूति है विभूति संज्ञा होने से क्या लग गया सूत्र न विभक्तो तुष्मा तुष्मा में तू और स और म तू है सकारा और म मैं अकार उच्चारण के लिए लिया तुष्मा हा विभक्त में न ने इत न विभक्तिष्ठा त वर्ग सम नेत विभक्तिष्ठा मतलब विभक्ति में स्थित त वर्ग और सकार और म नेत ने तो मतलब नही है इत बहुवचन है इसलिए जस के सकार संज्ञा इति स ने तत्व सस्य नित्व इतव नहीं होगा इस संज्ञा नहीं होने तस्य तस्वोप लगेगा तो रामस रामस बनिया क्या बनिया रामस बनने के बाद राम अग्र स ज्यस्या। ज्यस्या। आस। रामगरे आस। रामगरे आस। है यहाँ जस है जस का अस राम अग्र अस राम अग्रस यहाँ अकस्वण दीर्घ प्राप्त है और प्रथम पुरुष प्राप्त है करते है क्या लगेगा अकस्वण दीर्घ लगे प्रथम पुरुष लगेगा प्रथम पुरुषों न दीजिए निश्चय नहीं करेगा क्यों ई पर भी नहीं अच्छा प्रथम पुरुष लगाना क्या जरूरत है अकस्मण दीर्घ कर दो सीता सरल है ये सत्र क्या आवश्यकता है अकस्मण दीर्घ से ये सुदीर्घ होता है प्रथम पुरुष क्यों लगाना मालूम है किसको खरीचो किसको मालूम है यहाँ क्या लगाएँगे प्रथम पुरुष लगाएं लगाएंगे या अकस्वाणी दीर्घ लगाएंगे अकस्वाणी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा ना हाँ ये नहीं बताना